भारत भारत जहाँ हर कदम पर भाषाएं बदलती हैं। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जो आई तो विदेश से थी मगर भारत में ऐसी आई कि अब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में इसका उपयोग होता है देश भगत रेडियो सम्मान महसूस करता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अपनी भाषाओं की तो इज्जत है ही बाहर से आने वाली भाषाओं का भी उतना ही सम्मान है